यथार्थ शरणागति का स्वरूप कभी कभी बड़ी अनोखी बात होती है एक दंपत्ति को एक पुत्र और एक पुत्री थी उन्होंने कहा ये दोनों जब देखो तब लड़ते ही रहते हैं इनको कुछ शिक्षा दीजिए कि ये ना लड़े मुझे पता था कि वे पति पत्नी नित्य लड़ते ही रहते हैं मैंने कहा आप लोग दिन रात इतनी शिक्षा देते रहते हैं मेरे एक घंटे के भाषण में क्या बदलने वाला है इसका अभिप्राय यह है कि व्यक्ति अपने आचरण अपनी वाणी के द्वारा सिखाता रहता है ईश्वर ने जब बाल्यावस्था में मस्तिष्क की शक्ति दी स्मरण शक्ति की तीव्रता दी वह यह संकेत करता है कि हम अच्छी से अच्छी बातों का स्मरण करें जब युवावस्था में वह कर्म की शक्ति देता है तो इसका अभिप्राय है कि हम पुरुषार्थ करें कर्म करें यह जो स्वस्थ शरीर मिला है उसका सदुपयोग करें उसके बाद फिर वृद्धावस्था भी ला देता है कि अब तो कर्म की क्षमता धीरे धीरे कम होगी अगर उसने जीवन को सही ढंग से व्यतीत किया है सही समझा है तो कर्म की क्षमता कम होने पर भी उसके अनुभव के कारण विचार की क्षमता बढ़ेगी विचार की क्षमता बढ़ेगी तो वृद्धावस्था को समझेगा कर्म भी मैंने किया सब कुछ मैंने किया पर अब विचार करना है जैसे एक दुकानदार दिन भर दुकान में चीजें बेचता है रात्रि हो गए ग्राहक चले गए पर उसका काम समाप्त थोड़े ही हो जाता है तब वह पूरा खाता मिलाकर देखता है कि आज दिन भर बिक्री तो हुई पर लाभ कितना हुआ वृद्धावस्था माने सायंकाल हो रहा है अब जरा खाता खोलकर कर देखे की जीवन भर जो व्यापार किया उसमें कुछ लाभ भी हुआ कि घाटा ही घाटा हुआ दिन भर बिक्री हुई शाम को हिसाब लगा कर देखा दिन भर परिश्रम ही परिश्रम हुआ लाभ कुछ नहीं हुआ। वृद्धावस्था तो व्यक्ति को चिंतन का संदेश देता है मनु दशरथ कैसे बने राम को पाने का संकल्प उनके मन में कैसे आया गोस्वामी जी ने लिखा मनु जब वृद्ध हो गए तो सोचने लगे हो इन सजाग भवन बसत भा बहुत दुख लाग हरि भगत बिनु हमने सब कुछ पाया जीवन में पर सबसे बड़ी वस्तु ईश्वर तो हमें नहीं मिला तब यह विचार उनको ईश्वर की दिशा में ले जाता है यही मानो साधन धाम है कैसा सुंदर शरीर है इसमें विचार है कर्म है कैसी इसकी रचना है अगर इस पर पूरी तरह कोई दृष्टि डाले तो इसे स्पष्ट इस लगेगा कि ईश्वर ने शरीर साधना के लिए दिया है अब वह बात और है कि कवि केशवदास की तरह कोई दुखी हो जाए ये बेचारे बड़े कवि थे इनकी अवस्था कुछ अधिक होने पर सिर के कुछ बाल सफ़ेद हो गए कोई युवती मिली तो बोली बाबा प्रणाम कैसे हैं तो आशीर्वाद तो दे दिया पर दुखी मन से लौट आए और वृद्धावस्था को कोसने लगे कहने लगे के, के अरेहू जसन करायदन मृग लो चले बाबा कही कह जाय केसवदास जी ने कहा किन इन बालों ने तो वह कर दिया जो शत्रु भी नहीं करता क्या हानि कर दी बाबा शब्द कितने सम्मान का शब्द है हम किसी महात्मा को बाबा जी कहते हैं पर भोगी को लगता है कि यह तो सर्वनाश हो गया वह तो भोग की लालसा के कारण वृद्धावस्था की कल्पना से ही आतंकित हो जाता है यही वृत्ति बेचारे प्रताप भानु को दसमुख बना देती है एक दशरथ बन गया और एक दशमुख बन गया दोनों धर्मात्मा थे मनु धर्मात्मा थे वे दशरथ बन गए प्रताप भानु धर्मात्मा था वह दसमुख बन गया क्यों मनु वृद्ध हो गए तो उन्होंने सोचा कि भगवान कैसे मिले प्रताप भानु वृद्ध नहीं हुआ था उसके पहले ही वन में गया दोनों वन में ही गए दोनों को मुनि ही मिले प्रताप भानु को कपट मुनि मिले और मनु को उच्च कोटि के संत मिले प्रताप भानु को कपट मुनि इसलिए मिले कि जो मांग वह हृदय में लेकर गया था वह तो किसी कपट मुनि से ही पूरी हो सकती थी किसी संत से पूरी नहीं हो सकती थी क्योंकि प्रताप भानु से जब कपट मुनि ने पूछा चाह चाहते हो तो सबसे अधिक चिंता उसे बुढ़ापा की थी उसने सोचा मैंने युवावस्था में संसार को हरा दिया मैं बूढ़ा हो जाऊंगा तब तो शायद इतनी शक्ति नहीं रह जाएगी मैं युद्ध में शत्रु को नहीं हरा पाऊंगा। ऐसा न हो कि जिन्हें मैंने हराया है वे फिर से मुझ पर आक्रमण करके मुझे जीत ले और अपना राज्य वापस ले ले ऐसा न हो कि वृद्धावस्था में लड़ते हुए मैं मारा जाऊँ